और ये चक्कर में खाने का पोषकता का नाश होता रहता है और मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक दूसरी जानकारी देना चाहता हूँ कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था ठंडे देश हैं अमेरिका कनाडा जर्मनी फ्रांस स्वीडन स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क नॉर्वे इन देशों की आबोहवा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 कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए रेफ्रिजरेटर है अब गलती तो यह हो गई हम लोगों से कि हमने बिना सोचे समझे विचार किए उनकी नकल के साथ ये ले आया अपने घर में जो क्लोरो को रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनके ही घर में फ्रिज क्या करें पत्नी नहीं मानती बच्चे नहीं मानते अपने बच्चों को नहीं समझा सके दूसरों को कैसे समझाएंगे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 उसको मेरी मां कहती है बासोड़ा आप पता नहीं क्या कहते और ये जो त्योहार है इस जो दिन पड़ता है ये कार्तिक अगैन पू माह के हिसाब से इसका जो दिन पड़ता है बागभट्ट जी का दिन भी वो ही पड़ता है तब मेरे समझ में आया कि इस देश के त्योहारों के पीछे वैज्ञानिकता है त्यौहार ऐसे ही नहीं तय हो गए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 मेरा विवेक शून्य हो गया था तो मैंने मेरे खून पसीने की कमाई बर्बाद कर दी और ये ले आया और ये चीजें आपके बाहर निकल जाए ये जो 48 मिनट का कैलकुलेशन है ये जैन दर्शन में भी है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 जिसमें धर्म की बात करो तो तुरंत समझ में आए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 तो उनको कहा ये पैसा वैसा नहीं लेने वाले तो ये कैसे हो सकता है तो हमने कहा ये है क्योंकि भारत कोऑपरेशन पे चलता है कंपटीशन से नहीं चलता ये देश हमारे समाज में कॉपरेशन है कंपटीशन नहीं है तो फिर वो फिनिश दंपत्ति में जो महिला थी वो सबसे ज्यादा इस बात को परेशान थी लेकर कि ये रोटी एकदम गोल बन रही है हंड्रेड गोल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 तो भारत दौड़ने वाला देश नहीं है कोई सवाल पूछना चाहें तो जी पूछिए हाथ उठाइए आप मेहरबानी करके इन पांचों सूत्रों को क्रम से एक बार फिर से हाँ कॉपी है तो लिख लीजिए डायरी है तो लिख लीजिए और मैंने आपसे कल भी कहा था आज फिर कह रहा हूँ कि नहीं लिख पाए तो भी चिंता मत करिए ये सब सूत्रों की पुस्तकें हमने कई पुस्तकें ट्रांसपोर्ट से भेजी थी वो आ गई हैं यहाँ पीछे है भरपूर मात्रा में ये सब सूत्र उनमें विस्तार से है मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ आप वो भी ले जा सकते हैं बाहर आज स्टॉल पर भरपूर पुस्तकें राजीव जी आपके प्रथम सूत्र के अनुसार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 तो आज जो भी खाना पैक हो रहा है वो अल्यूमिनियम फाइल या वो जो भी चीज है वो उसमें अंदर यूज आ रहा है मतलब जो साइंसिफिक के हिसाब से या जो भी अभी जो पैकिंग वगैरह हो रहा है उसमें एल्यूमिनियम पे ज्यादा जोर देते हैं कि भी एल्यूमिनियम में पैक है आपका फ्रेशनेस रहेगा इसके ऊपर थोड़ा बहुत बोलिए मेरा आपको एक ही विनंती है क्योंकि ये मैं करके देख लिया है की एल्यूमिनियम फॉइल में जो आप खाना पैक करते हैं ले जाने के लिए रास्ते में ये बहुत ही खराब है अच्छा नहीं है